नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ नई बातें आपको सुनाने की कोशिश करते हैं और कुछ खास मेहमानों को आपसे मिलाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है तो आइए आज के इस शो में हम लोग दो विशेष डॉक्टरों से बात करेंगे एक हमारे साथ है खुशी जो गायनिकालोजिस्ट है आयुर्वेदाचार्य है और साथ में एमपी सिंह सर है जो प्रोफेसर है और डॉक्टर भी है साथ ही साथ डिजास्टर <laughs> और ब्लड डोनेशन पे और फिर या ट्रैफिक कंट्रोल या ट्रैफिक की जो बातें हैं वो भी अच्छी तरह से वो समझाते हैं तो आइए अब इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई जी, और बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन का की माई सेल्फ इज डॉक्टर फ्रॉम एड्स कंट्रोल सोसाइटी एंड नाको तो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आई आई एम डूइंग द द वर्क इन दिस फील्ड जी खुशी खुशी बारे में बताइए एम सहारनपुर आ, खुशी बहुत बहुत स्वागत है आपका और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग तो ब्लड डोनेशन पे अगर बात करना चाहें तो क्या हो सकता है कि इस तरह की बातें हो सकती हैं मैं चाहूँगा कि एमपी पी सर इसके बारे में बताएं <laughs> देखिए सबसे पहले रमेश भाई जी इस ब्लड डोनेशन पर काफ़ी टाइम हो गया कि मेरी मदर बीमार हुई थी और ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर मैंने उनको एडमिट कराया वहां पर उन्होंने कहा कि 12 यूनिट खून चाहिए हम्म। तो 12 यूनिट खून के लिए मैंने देश का कोना कोना जो भी रिश्तेदार थे जो यारे प्यारे थे सबको टटोर लिया लेकिन कोई भी खून देने के लिए आगे नहीं, नहीं आया मुश्किल से हम चार से पांच यूनिट खून कलेक्ट कर पाए हम्म। जो हमारे मित्र थे साथी थे जो हमारे बहुत करीबी थे वो बहुत दूर चले गए लेकिन जो करीबी नहीं थे वो उठा करके मतलब जो है उन्होंने हमारे दिल को जीत लिया तो मैंने सोचा कि आज मेरी माँ तो इस रक्त के अभाव में मर गई है लेकिन मैं और किसी को नहीं मरने देना बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ पृथ्वी पर और बहुत सारे लोगों को खून नहीं मिलता होगा और मैं तो उस टाइम पर एज ए प्रोफेसर था आई वाज डूइंग द वर्क ऑन ए वेरी गुड कैपेसिटी लेकिन मुझे एक जुनून चढ़ा कि नहीं मुझे काम करना चाहिए और मैंने उस टाइम पर एड्स कंट्रोल सोसाइटी को ज्वाइन किया उनके जो नॉर्म्स थे उसको फॉलो किया फॉलो करने के बाद में उसमें मुझे रिकॉग्नीशन मिली नेशनल स्पीकर की और उसके बाद आईएसबीटीआई जो पूरे राष्ट्र के अंदर इस ब्लड डोनेशन पर काम करती है उसमें एज ए मोटिवेटर ऑथराइज मोटिवेटर उन्होंने मुझे कर लिया कि कहीं पर आना जाना है तो हवाई जहाज की टिकट फेयर देना है मुझे बुलाना आना है इंटरनेशनल सेमिनार में मुझे बुलाना है मेरा टॉक कराना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने इस पर फिर आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए कि पब्लिक के पास कैसे जाए फिर रेडियो को यूज किया फिर मुझे जो टेलीविजन पर बुलाने लगे क्योंकि एक सेलिब्रिटी के रूप में फिर मेरा हो गया फिर उसके बाद नाकों की जो पूरे देश की डॉक्टर्स की सीनियर्स की जो टीम होती है उसमें मुझे ले लिया गया तो उसमें कहा कि इस आपने इस पर काम करना है तो नेशनल सेमिनार और उनमें जब मेरा टॉक लिया तो लोगों में इतनी लाइकिंग हो गई कि उससे आज जो गांव देहात के अंदर जो ब्लड डोनेट नहीं करते थे नहीं। वो भी आगे आते हैं कि सर हम देना चाहते हैं मीन्स उनके अंदर भय था वो भय निकल गया नहीं। नहीं। तो मैं जो भी मुझे श्रोता मधुबन रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि 18 साल से 65 साल की उम्र में कोई भी हेल्थी पर्सन वो ब्लड डोनेट कर सकता है जिसका हिमोग्लोबिन ट्वेल्व पॉइंट होता है वो कर सकता है उससे कम वाले का डॉक्टर्स लेते ही नहीं है दूसरा इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि फिजिकल स्टेटस फिजिकल हेल्थ का पता चल जाता है कि सबसे पहले आप फॉर्म भरते हो फॉर्म भरने में 50 क्वेश्चन होते हैं कि आप भूखे पेट तो नहीं हो आपका बीपी कितना है आपका वजन कितना है आपकी उम्र कितनी है आपका क्या स्टेटस है कोई दवाई तो नहीं ले रहे हो कोई रेगुलर मेडिसन तो नहीं चल रही है इस प्रकार के उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं तो जो भी हमारे टेक्नीसियंस होते हैं वो उसको फिलअप करते हैं फिर डॉक्टर के पास फॉरम जाता है डॉक्टर उनका बी चेक करता है शुगर चेक करता है और उनका बातचीत करने के बाद में वेट देखता है कि यदि उनका फोर्टी एट वजन तो वो लेते हैं 48 से कम होता है तो भी नहीं लेते हैं बीपी हाई होता है तब भी नहीं लेते हैं या रेगुलर कोई ऐसी मेडिसिन चल रही होती है तब भी नहीं लेते हैं या कोई इस प्रकार से कोई आपका एक्सीडेंट हुआ है उसमें फ्रैक्चर वगैरह हो गया है कैंसर है या आपको कोई अस्थमेटिक मेडिसन ले रहे हो तो इस प्रकार की मेडिसन जो ले रहे हैं उनको भी वो अवॉइड करते हैं कोशिश ये होती है कि स्वस्थ खून हमें कहाँ मिलेगा युवाओं का मिलेगा और जो स्वस्थ होंगे उन्हीं का होज़, होज़ होगा यदि हम गलत व्यक्ति का खून ले लेंगे और यदि वो किसी कारण से क्योंकि पहले तो ये सिस्टम चला करता था आज नहीं है आज तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपका खून ले लिया जाएगा और उसके बाद में वो टेस्टिंग के लिए जाएगा टेस्ट होने के बाद में फिर वो दिया जाता है पहले जब भी टेक्नोलॉजी नहीं थी पहले एक सिस्टम को छोड़ता तो पहले कुछ ऐसा हो जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है हुँ, हुँ, हुँ. और उसके बाद उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि एच का जो टेस्ट है वो भी क्योंकि कुछ लाइब्रेरी लैबोरेटरीज हैं जहां पर वो टेस्ट जैसे आप आपका खून लिया तो खून में बहुत सारे टेस्ट हैं वो टेस्ट किए जाते हैं और उनमें यदि मान के चलो कि कहीं पर एच एड्स का कहीं साइन और सिम्टम आ जाते हैं तो उसको बुलाया जाता है कैजुलटी को बुलाया जाता है फिर उसे काउंसिलिंग की जाती है फिर बड़ा कुछ किया जाता है उसके बारे में तो ये हम सब लिए क्योंकि जब तक हमें नहीं पता जब तक तो ये था कि कोई बच्चा खून देने के लिए जाए और खून दियाए और माँ ने देख लिया तो माँ कहती अच्छा तू कमजोर हो जाएगा तेरे मतलब जो भावी हमारे संतानी नहीं होगी तू तो वीक हो जाएगा इस प्रकार की जो परंपराएं चल रही थी तो कोई भी खून देने के लिए तैयार नहीं होता था हुँ, हुँ, लेकिन अब मेडिकल साइड का जो रिसर्च चल रहा है मेडिकल एस्पेक्ट पर हम कह सकते हैं कि जो ब्लड डोनेट करते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है क्योंकि ब्लड खून जो है पतला हो जाता है तो इसलिए जो रिसर्च आई है उसमें यह है कि उनको हार्ट अटैक भी नहीं होता है जो रेगुलर डोनर होते हैं ऐसा नहीं कि आज मैंने ब्लड डोनेट कर दिया तो मुझे नहीं होगा हुँ, हुँ, हुँ, हुँ. जो आफ्टर एवरी थ्री मंथ इफ दे आर डोनेटिंग द ब्लड रेगुलरली uh, मेल के लिए कह रहा हूँ फीमेल के लिए तो आफ्टर फोर मंथ है कि जो एक साल में है जो मेल कैंडिडेट हैं वो चार बार दे सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट वो तीन बार तीन दे बार। सकते हैं लेकिन फीमेल कैंडिडेट अधिकतर क्या होता है कि उनमें कई बार ब्लड की अन होती हैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस होती हैं लड़कियाँ हैं खाती पीती कुछ नहीं है मैं मोटी ना हो जाऊँ मैं ये ना हो जाए मैं वो ना हो जाए और फिर दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो इसलिए उनकी कई बार ऐसा होता है तो जो हेल्दी लोग हैं जो किसी प्रकार का व्यसन नहीं करते हैं क्योंकि कई जगह कॉमर्शियल भी होता है बहुत सारे लोग हैं कि जो रोड पर बैठे हुए हैं और कहीं रिक्शा पोलर को खींच लाए उसने ड्रग्स ले रखी है नशेडी है नशा करता है और वो इंजेक्ट वो करता है तो ऐसे कुछ लोग होते हैं कि चल तो दे दे रिप्लेस में मिल जाएगा हमें उन्हें नहीं पता उन्हें कहते हैं ये हमारा रिश्तेदार है और हम हाँ पकड़ लाते हैं तो लेकिन ऐसा हमें वो डेस्टोर करना पड़ता है उस यूनिट का लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है तो हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए किसी को हज़ार पंद्रह सौ दे दिए कहीं से किराए पर ले आए हम कहीं से कुछ ऐसा कर लिया तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए तो ब्लड डोनेशन के बहुत फायदे हैं तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर खुशी आगे कार कंटिन्यू करेंगी फिर उसके बाद में मैं कंक्लूजन <laughs> करूँगा ब्लड डोनेशन के फ़ायदे तो हैं बट मैंने मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और भी अदर्स में ये देखा है कि अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो ब्लड तो आप डोनेट कर देते हैं मान लो आपकी फैमिली में कोई बीमार है और आपको ब्लड चाहिए तो ब्लड नहीं देते वो कहते हैं कि आप अपनी तरफ से पहले रिप्लेसमेंट करो उसके बाद हम लोग देंगे उससे पहले नहीं देंगे ये तो डॉक्टर तो खुशी वो सिस्टम की कमी है <laughs> क्योंकि हम सिस्टम पर बात नहीं कर रहे हम लोगों को जगाना चाहते हैं सिस्टम को फॉलो क्योंकि अभी इतनी जागरूकता नहीं आई है अब मान के चलो नहीं... कि मैं मैं एक आ, आ, आ, सरकारी हॉस्पिटल है और मैं वहाँ पर ब्लड बैंक इंचार्ज हूँ मेरे पास बीस यूनिट खून पड़ा हुआ है और उसमें मेरी बाध्यता है कि सीएम के लिए इतना है पीएम के लिए इतना है नेशनल कैजुअलिटीज़ के लिए इतना है रोड एक्सीडेंट के लिए इतना है विक्टिम के लिए इतना है प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके लिए इतना है फिर मैं किसको दूंगा अब मान के चलो कि कोई आएगा कैजुअलिटी तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई तुम अपना दो यूनिट तुम किसी को लिया हो तुम दे दो तो उसके बाद हम दे देंगे नहीं सिस्टम तो तभी जागरूक होगा तो ना जब नागरिक जागरूक हो जागरूक होगा उससे पहले तो सिस्टम ही क्योंकि हम लोगों से ही चलता है सिस्टम भी वो ठीक बात है डॉक्टर खुशी आप कहना चाहते हैं कि हम यदि डोनेट कर देते तो हमें कई बार मिलता नहीं है तो हम इस अब आप ब्रह्मा कुमारी में बैठे हुए हो और ब्रह्मा बाबा जो शिव बाबा हैं वो कहते हैं कि हमें बदले की भावना से कभी कुछ नहीं, नहीं।, नहीं प्लीज लिसन कि हमें उस भावना से कभी कोई काम नहीं करना चाहिए हमें हम हम तो दे करके भूल जाए जब हम किसी को डोनेट करेंगे दातार होंगे तो हमें परमात्मा कहता है कि यदि तुम्हारी देने की भावना है तो मैं तुम्हारा जिम्मेदारी लेता हूँ कि तुम्हें वो होगा ही नहीं कि तुम्हें कहीं लेने की ज़रूरत पड़े <laughs> क्योंकि हम तो लाइफ सेवर हैं हम तो ऐसे व्यक्ति के जान बचा रहे जिसको जानते नहीं पहचानते नहीं और उसका जब हम उसके उसमें हमारा खून चढ़ेगा तो उसके जो परिवार के जो दीपक जल करके आएगा उजाला होगा वो सब दुआ देंगे वो दुआएँ मुझे लगेंगी तो क्या मेरा एक्सीडेंट होगा मैं एक केस बताता हूं आपको कि एक सड़क पर गाड़ी चल रही थी और उसका एक्सीडेंट हुआ उस एक्सीडेंट में वो पाँच कैजुलटीज़ थी पांचों के पांच, पांच, पांच डायड हो गए एक बच्चा था एक बच्चा सी से में से उठ कर के बाहर ऐसे पड़ा और उसके खरोश तक नहीं आई और एक ऐसा व्यक्ति था कि इस बराबर का शीशा टूटा और वो चारों तरफ से पूरा शरीर उसका छलनी हो गया तो इसका कारण क्या है कि उसका कारण है कि उस और मैंने एक बार एक और कैजुअलिटी देखी कि चार लोग बैठे हुए थे गाड़ी में गाड़ी ऊपर तक टकराई ऊपर उठी सड़क से ऊपर से पलट करके आई उसमें आग लग गई उसमें से तीन आदमी मर गए और एक बच गया तो उस आदमी से पूछा कि भाई तुम क्यों हुँ? मतलब तुम्हारे तो कुछ भी खरुंच भी नहीं आई है तो उनसे पूछा गया तो उसने कहा मैंने एक बार ब्लड डोनेट किया है जो आदमी इस शरीर में से 108 यूनिट ब्लड डोनेट कर चुका है तो परमात्मा का प्यारा होगा या नहीं होगा वो उस पर शनिग्रह कहाँ लागू होगी शनि क्या चाहता है खूनी तो चाहता है और मैंने खून दे दिया भलाई के लिए तो मेरा सड़क में नुकसान कहाँ होगा तो इसलिए हमें ब्लड डोनेट के लिए मेरा मतलब ये है कि कहने कहा डॉक्टर खुर्शी मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप स्वस्थ हैं हेल्दी हैं वेल्दी हैं वाइज हैं तो एक बार ब्लड डोनेट के लिए हमें जरूर आना चाहिए यदि आप अंडर एज नहीं हैं अट्ठारह साल आपकी पूरी उम्र हो चुकी है और आपका वजन 48 किलो है आपका हीमोगलोबिन भी ठीक है आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक है आपको कैंसर भी नहीं है टी टी भी नहीं है आप स्वस्थ हैं तो हमारा जीवन क्या है मानवता के नाते से हम यही तो कहते हैं कि हमारा इस पृथ्वी पर आने का मतलब है कि हम किसी के काम आ सकें। जब हम क्या सिर्फ हम धन कमाने के लिए आए हैं या बंगला ख़रीदने के लिए आए हैं या बड़ी गाड़ियों में चलने के लिए आए हैं यदि हम किसी के दुख को नहीं समझेंगे दर्द को नहीं समझेंगे पीड़ा को नहीं समझेंगे और उसकी पीड़ा में अपना हाथ नहीं बटाएँगे तो हमारा जीवन बेकार है इसलिए हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए वो तो फ़ायदे अलग बात है मैं फ़ायदे भी नहीं गिनाना चाहता लेकिन हम मानव होने के नाते से हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसके नाते से हमें ब्लड डोनेट करने के लिए आना चाहिए क्योंकि हमें नुकसान तो कुछ उसका है नहीं हाँ फायदे हैं उसके ब्लड डोनेट करने के बहुत ज़्यादा बॉडी में आपने बताया काफ़ी फायदे हैं पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि हम लोग नहीं हम लोग भी करते हैं डोनेट पर मेरे कहने का मतलब था कि और लोग जैसे और पेशेंट्स होते हैं ये है ये तो नहीं रहता कि एक इंसान में से तीन सौ एम एल निकलता है यानी कि वन यूनिट निकलती है उसके बावजूद भी अगर हम लोग जैसे और पेशेंट के साथ आता देखिए पहले क्या था टू फिफ्टी निकलता था अब थ्री निकलता है पहले सिंगल बैग था अब डबल बैग हो गया है तो पहले 250 फिफ्टी एम एल था एक कोल्ड्रिंक्सी बोतल जो होती है उतना था अब 350 फिफ्टी है उसमें से चार कंपोनेंट निकलते हैं डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ही निकलते हैं अब वो एक यूनिट खून चार लोगों को बचाता है चार लोगों को ज़िंदगी देता है तो पहले क्या था कि एक ही था कि उसमें सेपरेटर नहीं था तो हम उसको सेपरेट नहीं कर पाते थे तो एक यूनिट से एक ही व्यक्ति बचता था तो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो सरकार की चल रही है वो यही चल रही है कि कोई भी किसी प्रकार से सबसे बड़ी बात क्या है खुशी जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज थैलीसीमिया आपने देखा होगा कि थैलीसीमिक चिल्ड्रन होते हैं यदि उनके लिए हम जागरूक नहीं होंगे और उनको खून नहीं मिलेगा तो तो बेचारे जीवित जी ही नहीं पाएंगे जो थैली सी में कैरियर के हैं तो अब मान के चलो कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि मैं देश के प्रोफेसर अमृत प्रोफेसर ए पी अब्दुल कलाम हो गए कप्तान जो क्रिकेटर हैं ये थैलीसी में कैरियर रहे हैं यदि इनको उस टाइम पर खून ब्लड की जो रिक्वायरमेंट थी यदि हम लोग जागरूक नहीं होते तो आज क्या ये देश का इतना बड़ा शीर्ष नेतृत्व तो कर पाते तो इसलिए हमें आना चाहिए कि जो थैलीसी में कैरियर बच्चे हैं वो देश के मैंने ऐसे ऐसे बच्चे अभी एक बच्चे ने आई टॉप किया है मतलब पूरे राष्ट्र के अंदर ग्यारहवें नंबर पर पोजिशन है उसकी जो थैलीसीमिया कैरियर बच्चा है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 131 करोड़ उसकी पॉपुलेशन है और उसमें एक थैलीसीमिया का बच्चा एक बच्चा जो टॉप कर रहा है ग्यारहवें नंबर पर है तो सोचना चाहिए कि वो हमारा खून ही तो है हम जैसे युवा साथियों की तरफ से वो खून गया तो बच्चा बच्चा और उसने इतनी एजुकेशन ली और उस प्रकार से पहुंचा तो हम तो लोगों को जागरूक करना चाहते हैं इस मधुबन रेडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं जो भी सुन रहे हैं कि जहाँ पर भी मौका लगे और यदि वो जवान हैं वो हेल्दी हैं तो बना इससे सोचे बिन हेजिटेशन नहीं होना चाहिए मेरी माँ क्या कहेगी मेरी पत्नी क्या कहेगी मेरे पिता क्या कहेंगे यदि इस प्रकार की सोच रहेगी बाउंड्रीज रहेंगे पहले मोमडन नहीं क्या करते थे मुस्लिम भाई हमारे नहीं किया करते थे लेकिन मुस्लिम भाइयों के बीच में जब मैंने कॉन्फ्रेंस की और जब मुझे सुना उन्होंने तो मुस्लिम भाई सबसे पहले आकर के लेटे कि निकालो हमारा खून पहले उनकी क्योंकि उनकी जो यहाँ पर सिस्टम है वो कहते हैं खून देना कुछ और मुझे हिदायतें पता नहीं कौन कौन सी होती हैं मेरे रमेश भाई को पता हो तो पता हो, लेकिन मुझे पता नहीं है उसकी बारे में कि ऐसा हो जाता है लेकिन आज मोमडन्स मुस्लिम भाई वो भी खून देते हैं तो खून देने के लिए आ, मैं अपना बताता हूँ कि मेरी पत्नी के ए, ए, ए, ए, एक बार एक्सीडेंट हो गया तो उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया और मैं घर पर था नहीं मैं कहीं गया हुआ था तो पड़ोस में कोई कैजुअल्टी हो गई किसी को किसी महिला उनकी फ्रेंड थी उनको बच्चे बर्थ देना था तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट हो गई तो मेरी मिसिन जा के लेट गई और वो पट्टी वट्टी खोल दी वो भी कटवा दिया कटवा के लेट गया कि मेरा ले लो तो मुझे बाद में पता चला कि मैं इनका मैं तो दुनिया भर में बताता हूँ कि जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें ब्लड डोनेट नहीं करते हैं तुमने क्यों किया ऐसा क्यों किया मैं मुझे बता देते मैं किसी को दिलवा देता किससे कह देता कहने लगे कि मैं आपको कहती आप दूर थे आप टेंशन में पड़ जाते ये तो मेरा काम मैं तो देती रहती हूँ तो जो लोग इसमें ब्लड डोनेट करते हैं वो लाइफ सेविंग के लिए किसी भी हद तक मैं रेगुलर ब्लड डोनर हूँ आई हैव डोनेट द थर्टी टाइम मेरी पत्नी है सेवनटीन टाइम डोनेट कर दिया है मेरा बेटा है बारह बार डोनेट कर दिया है मेरी बेटी है डॉक्टर है उसने आठ बार डोनेट किया है मेरी पुत्र बधू है चार बार डोनेट किया है तो सभी मेरे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ब्लड डोनेट नहीं करता क्योंकि <laughs> नोबल कॉज है हमें आगे आना चाहिए जी अच्छा नहीं बहुत ही अच्छी बातें हुई आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और ब्लड डोनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से करना चाहिए इसके बारे में काफ़ी अच्छी डिशक डिस्कशन हुई और आशा करता हूं आप भी आज से शायद अभी से ही ब्लड ब्लड डोनेट करेंगे भागीदारी करेंगे अपनी <laughs> <laughs> और खुशी जी भी हमारे साथ हैं उनसे भी बातें करेंगे लेकिन किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी होती होती है तो मेरा नंबर नोट कर लें तो नाइन डॉक्टर एम पी सिंह डॉक्टर एम पी सिंह का ये नंबर है अगर कुछ पूछ पूछना हो इस विषय पर तो यदि कहीं पर जरूरत भी है ब्लड में ब्लड के लिए देश में यदि कहीं पर कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है कहीं जरूरत भी होती है तो हम अवेल भी करा देते हैं कोई जी। ऐसी बात नहीं है वहाँ जो जिले के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटीज होती है और कुछ हमारे ब्लड बैंक होते हैं तो उसमें हम कह करके उनको ब्लड अरेंज भी करा देते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपसे मैं हेडमोन नाइनटी पॉइंट फाइव सुनते रहो मिसो एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाह अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम एक दरस दीवान एक प्रेम एक दरस दीवानी एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी राधा ने मधुबन में ढूंढा मेरा ने मन में पाया राधा जी से खो बैठी वो गोविंद मेरा हाथ बिकाया एक मुरली एक पायल एक पगली एक घायल अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो एक सूरत लुबानी एक मूर्त लुबानी एक सूरत लुबानी एक मूर्त लुबानी एक प्रेम दीवानी एक दर दीवानी मीरा के प्रभु गिरिधर नागर राधा के मनमोहन सा ग पद पधम परे मग गे धरे रे गम ग पम पद पद सनी सरे आ, आ, आ, आ, आ आ, मेरा के प्रभु गिरिधर नागर राधा के मनमोहन राधा नी श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन एक रानी एक दासी दो तृप्ति में बोलो अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो एक जीत न मानी एक हार न मानी एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी दिवान दरस एक प्रेम दीवानी एक दिवानी दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दर्स दीवानी एक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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष इस कार्यक्रम में और हमारे साथ एमपी सिंह डॉक्टर साहब और खुशी जी जुड़े हुए हैं जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं तो खुशी मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए और जहाँ सारनपुर से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का जो कल्चर है वहाँ के लोग कैसे हैं उसके बारे में बताइए वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं बहुत अच्छा कल्चर है सब मिलजुल के रहते हैं एक दूसरे का सहयोग करते हैं और ओम शांति में भी जाते हैं वहाँ के सब मैंने और अपनी जो मेरे स्टाफ में है मेंबर्स उन लोगों को भी बताया है ओम शांति के बारे में तो वो लोग भी इससे ऐड हो गए हैं और सिस्टर्स भी कहते हैं कि काफ़ी अच्छा है इससे बेटर और कुछ नहीं है उन्होंने जैसे कि मंदिर में जाते थे पूजा करते थे ये सब छोड़ के सिर्फ शांति में जुड़ गए हैं वो कहते हैं इसके अलावा तो बिल्कुल और कुछ नहीं है मतलब हर हाँ जगह ऐसा लगता है जितने भी सारी टेंशन है सबका सॉल्यूशन निकलता चला जाता है बहुत ही <laughs> अच्छा लगा और मैं भी इस शो में आई हूँ डॉक्टर कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ पे मबू में तो यहाँ पे आई हूँ यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे दुनियादारी सब मैं भूल चुकी हूँ <laughs> मुझे नहीं लगता कि देन आई एम डॉक्टर ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के तीन दिन में आपने कौन सी एक चीज़ जो आपको बहुत लेक्चर मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन इज अ वेरी बेस्ट मेडिटेशन जैसे कि किस, ये है कि ये नहीं कि इंसान जैसे मॉर्निंग वॉक उठता है मॉर्निंग वॉक के लिए या उसका रेगुलर है कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा तो इसी तरह मेडिटेशन को भी कंटिन्यू अपनी लाइफ में लाए मेडिटेशन भी लें और प्लस मेडिसिन भी लें ये नहीं कह रही हूँ मैं कि मेडिसिन भी आप छोड़ दें ओनली ओनली मेडिसिन ही लेते रहें तो मेडिटेशन भी करें और प्लस मेडिसिन भी लें <coughs> उसके अकॉर्डिंग फिर आपका स्वास्थ्य ऑलरेडी ठीक होता है मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ पर उसके लिए मैं गायनिक जो जैसे लेडीज़ होती हैं प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो लोग भी जैसे सोचेंगी उसी अकॉर्डिंग उनका बेबी भी कहते हैं कि मेडिसिन लेंगे ये खाएँगे अगर अनार खाएंगे बच्चे के अंदर बहुत सुंदर बच्चा होगा अगर गोला खाएँगे तो गोले में बहुत अच्छा वाइटनेस आएगी उसमें फेयर होगा ऐसा नहीं है ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है मेन है मेडिटेशन मेडिटेशन करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग आपका बेबी भी और आप भी स्वस्थ रहेंगे थैंक यू खुशी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर कि हमारे विचार ही हमें हेल्प करते हैं बाकी मेडिसिन और मेडिटेशन जो है एक टूल है दोनों को भी हमें यूज़ करना है डॉक्टर अगर हमें बताता है कि पर्टिकुलर टाइम पे आप इन चीज़ों को ले इस टाइप का आप डाइट ले तो उस चीज़ को फॉलो करते हुए मेडिटेशन करना है और अपने विचारों को शुद्ध करते जाना है सबके प्रति एक कल्याण की भावना अगर आप रखते हैं तो आपके जीवन में खुशी आती है तो चलिए फिर से एक बार कंक्लूजन के लिए मैं डॉक्टर एम पी सिंह जी को बोलूँगा कि आप कंक्लूजन कीजिए कि ब्लड डोनेशन वाली जो बात अधूरी है वो पूरा कीजिए देखिए मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि रक्तदान महादान होता है और ये कभी भी किसी को भी कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकता है और हम सबका खून एक जैसा होता है इसमें कोई जाति धर्म नहीं होता है सबका खून लाल है तो ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए मान के चलो कि हम रोड पर जा रहे हैं और हम अपना शहर छोड़ कर के किसी दूसरे शहर में पहुंच चुके हैं वहाँ किसी वजह से एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो जाता है और वहाँ पर हम घायल हो जाते हैं यदि लोग हमारे लिए वहाँ पर खून नहीं देंगे तो हमारी मौत भी हो सकती है हुँ, हुँ। तो इसलिए हमें ये नहीं देखना चाहिए हमारा है या नहीं है हम जानते हैं या नहीं जानते हैं क्योंकि ये तो एक नोबल कॉज है एक नेक काम है एक पुनीत काम है एक धर्म का काम है एक परोपकार का काम है हमें जीवन को परमार्थ करने के लिए जो पैदा किया हुआ है जो शिव बाबा हमें ये शिक्षा देते हैं जो ओम शांति का मैसेज पूरे देश के अंदर फैल रहा है तो उसमें यही है कर भला हो भला बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए जैसे बीज बोगे वैसे ही काटोगे कर्मा हैं तो कर्म यदि हम अच्छे कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जो दुख और तकलीफ है वो टल जाती हैं बहुत सारे लोग हैं जो तांत्रिकों के पास पहुंच जाते हैं मौलवियों के पास पहुंच जाते हैं <laughs> या ऐसे धर्म गुरुओं के पास पहुंच जाते हैं <laughs> जी ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा मेरी पत्नी को ऐसा हो गया तो वहाँ पर कहते हैं कि आपका ये सनी ख़राब है राहू ख़राब है केतु ख़राब है तो यदि वो लोग रेगुलर ब्लड डोनर हैं तो वहाँ पर कभी भी किसी का सनी और राहू खराब नहीं होता है तो साथियों जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि किसी की प्रेग्नेंट महिला जो होती है जो अपने बच्चे को जन्म देती है प्रसव काल का टाइम होता है उस समय जो खून की ज़रूरत होती है बिना सोचे समझे वहां पर खून डोनेट कर देना आपका परमार्थ जुड़ जाएगा जहां पर भी अनिमिक बच्चे होते हैं या अनिमिया होता है उनको बचाने के लिए भी खून डोनेट कर देना यदि कहीं पर कोई सुरक्षा सुरक्षा के लिए जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में हमारी सैनिकों के लिए जब खून की जरूरत पड़ी थी तो बहुत सारे भारतवासियों ने आगे बढ़कर के युवा साथी आए थे कि हम खून देंगे हम खून देंगे हम खून देंगे तो साथियों वैसे अवेयरनेस तो आप सबके ऊपर सबको है लेकिन कहने का मतलब है कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारा भूखा पेट नहीं होना चाहिए हमें कुछ ना कुछ खा करके ही ब्लड डोनेट करना चाहिए भूखे पेट करने से फेंट हो सकते हैं या कोई और आ जाते हैं कुछ र्यूमर्स हैं कुछ अफवाहें हैं कि हम ब्लड डोनेट करते हैं ग्लस रेंज लग जाती है एड्स होने का चांसेस हो जाता है या कुछ और हो जाता है तो ऐसी र्यूमर्स को भी हमें दूर रखना चाहिए या बहुत सारे लोग हैं कुछ गलत थ्योरी पर काम करते हैं गलत बातें उनके दिमाग में जाती हैं कि हम ब्लड डोनेट करते हैं और हमें ब्लड ब्लड जब हम डोनेट करते हैं तो हमारे परिवार को जब ज़रूरत होती है तो टाइम पर हमें ब्लड नहीं मिलता है तो साथियों ऐसी बातों को मन से निकाल देना चाहिए क्योंकि ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनता ब्लड किसी केमिकल से नहीं बनाया जाता और ब्लड तो मानव का खून है मानव के खूनी मानव का खून मानव के काम ही आता है ज़रूरतमंद में जो थैलीसीमिया के बच्चे होते हैं जिनको हर दो दिन चार दिन छः दिन बात खून चढ़ता है यदि हम लोग खून नहीं देंगे तो थैलीसी के बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अब मैं मेरे माता पिता हैं मान के चलो मैं अकेला बच्चा हूं और उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया है या उनका खून पॉइजनियस हो गया है खून को बदला, बदला जाना है और उनके सारे खून को बदलने के लिए कितने यूनिट की जरूरत होगी वो कहां से लाएगा तो यदि हम सब लोग समाज के लोग यदि खड़े नहीं होंगे तो उनकी जान नहीं बच पाएगी तो जो भी मुझे सुन रहे हैं सरकारी या गैर सरकारी संस्थान वो अधिक से अधिक ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं जहां मोटिवेशन की बात हो कहीं पर कोई परेशानी हो तो मुझे टेलीफोन करके मेरी सहायता ले सकते हैं मुझे बुला सकते हैं मैं आ सकता हूं या किसी प्रकार का कोई ग्रीवेंस है कहीं पर कोई परेशानी आती है सरकारी तंत्र में कोई परेशानी आती है तो मुझसे वो शेयर कर सकते हैं उनकी समस्याओं का समाधान भी कर सकता हूँ तो साथियों ये हम देश हित जन जनहित तो राष्ट्र हित में काम करें और क्योंकि कमजोरी कहते हैं भिकारी किसी को क्या देगा जिसकी जेब खाली है वो किसी को क्या देगा देता तो वही है जिसकी जेब भरी हुई होती है तो जो स्वस्थ है वही तो खून देगा बीमार आदमी किसी को क्या खून देगा बहुत सारे लोग हैं कि वो कहते हैं कि मेरा ले लो लेकिन उनकी नसों में से निकलता ही नहीं है बहुत सारे कैजुअल्टी हमने देखी कि उनकी नसों में से वो वेन्स ही नहीं मिलती हैं और वो रोते रहते हैं हाय मैं तो इस काबिल ही नहीं हुआ मेरा खून तो लिया ही नहीं मैं खून ही नहीं दे सकता मैं क्या करूँगा तो वो लोग कहते हैं कि नहीं मुझे तो काम करना है तो फिर वो जागरूकता में लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर देते हैं बहुत अभी बहुत सारे लोग आस्थावान हैं जो गुरुओं से जुड़े हुए हैं वो कह देते हैं कि भाई खून दे करके आओगे तो तुम्हारा ये काम बन जाएगा बहुत सारे ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो भी कहते हैं कि भाई हम ये फाइल आपकी पैसे से नहीं आप ब्लड डोनेट डॉक्टर युधवीर सिंह ख्यालिया हैं जो आईएएस हैं उनका एक ही नारा था यदि किसी का काम टेबल पर आ गया तो उससे वही कहते थे कि अच्छा तू हो गया अठारह साल का तेरी उम्र कितनी है इतनी है? अच्छा भजन कितना है कि पचास किलो है कि उम्र तेरी तीस साल का है उम्र ठीक है वजन भी ठीक है लाल सुरख भी दिखाई पड़ रहा है बीमारी भी कोई नज़र नहीं आती अच्छा जा तो हॉस्पिटल में पहले ब्लड डोनेट करके आ फिर ये फाइल तुझे मिल जाएगी वो ब्लड डोनेट करके आता है इतने उसका काम हो जाता है तो मोटिवेशन मोटिवेशन है बहुत सारे लोग हैं जो गिफ्ट के लिए करते हैं कि यहाँ मैं खून दूंगा तो पाँच किलो घी मिल जाएगा दो किलो संतरा मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा तीसठ मिल जाएगी तो ऐसे इस लालच में हमें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए और इस ब्लड डोनेट ब्लड डोनेट करने के बाद कोई एक्स्ट्रा डोज की जरूरत नहीं है कि उसे घर में जा के चार किलो दूध पीना है या कुछ कमज़ोरी आ जाएगी कभी ब्लड डोनेट करने से कमजोरी नहीं आती है और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा डाइट की जरूरत नहीं होती है जो खून आप डोनेट करते हैं वो 24 घंटे के अंदर वो बन जाता है लेकिन उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो सेल्स को डेवलप होने में 90 डेज चाहिए तीन महीने का टाइम जो हम लेते हैं कि तीन महीने के बाद देना है इसलिए लेते हैं कि वो उसमें जो सेल्स डेवलप करते हैं वो नाइन्टी डेज उसमें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए छोटी उम्र के अंदर जो हम कहते हैं बच्चों से क्योंकि उनकी ग्रोथ होती है इसलिए हम कहते हैं कि सेल्स ब्रेक हो जाएंगे सेल्स टूट जाएंगे तो इसलिए 18 साल से कम की उम्र में भी हम चौका नहीं लेते हैं चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया कंक्लूजन बताया ब्लड डोनेशन के बारे में और आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड डॉक्टर खुशी आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं तो चलिए साथियों आज के ऐसे आभार तो में... हम आपका व्यक्त करते हैं रेडो मधुन विशेषकर आभारी हैं हम भाई रमेश जी के इतने प्यार से इतने मोहब्बत से सारा कुछ संदेश लोगों तक पहुँचा देते हैं और जन जागरण करने में अपना साथ और सहयोग दे रहे हैं हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते हम आगनी सुनते रहो मुस्कर रहो है जापानी ये पदलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल तो फिर रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पदलून इंग्लिश्तानी सर पे लाल तो फिरूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी अपना सीना ताने अपना सीना ताने मंजिल कहा रुकना है ऊपर वाला जाने ऊपर वाला जाने पढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी पे लाल तो फिरूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये बदलून इंग्लिशतानी पे लाल तो फिरूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी जीवन की कहानी रुकना मौत की निशानी सर पे लाल तो फिर रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये बदलून सर पे लाल तो फिर रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी राज कुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे बिगड़े दिल शहजादे हम सिंघासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे जब जब करे इरादे सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी सरपे लाल तो फिर रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये बदलून इंग्लिश्तानी सरप लाल तो भी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी